आज हम छंदोग्य उपनिषद को प्रारंभ कर रहे हैं छंदोग्य उपनिषद सांवेद की उपनिषद है छंदों को जो गाते हैं उनसे संबंधित जो ग्रंथ है विषय है उसको कहते हैं छंदों के और अष्टाधी में तो इसके लिए एक सूत्र भी अलग से लिखा छंदोगौिक याज्ञिक भविचय हटाए यह प्रत्यक किया उससे इसको छंदोग से छंदोग्य ये शब्द बनता है छंदों को गाने वालों का जो है उनसे जो आया है उनसे संबंधित है उसको छांदोग्य कहते हैं और छंदों को गाने वाले कौन है सामवेदी होते हैं सामगान जो किया जाता है वो ऋग्वेद के मंत्र होते हैं ऋचाएं होती हैं उसको गाया जाता है अलग अलग तरीकों से और वो हमारे को भी शुरू में भी पता लगेगा कि देखो ये उस चीज को कह रहे हैं तो इस संवेद से संबंधित है जो छंदों को गाते हैं उनसे संबंधित ये एक उपनिषद है तो छांदों के उपनिषद इसका नाम रखा गया देखिए इसको प्रारंभ ही ये किससे कर रहे हैं ओम इतद अक्षरम उदगीतम उपासित ओम शब्द से प्रारंभ किया उपनिषद का ओम इति तर ओम ये जो एक शब्द है अक्षर यानी शब्द एक पद है ओम नाम का जो पद है ये इसको उदगीत हम उपासित इसको उदगीत के रूप में इसकी उपासना करें इसको उदगीत कहे ओम को ही उदगीत नाम से कहा गया इसको उदगीत का मतलब है उद, मतलब ऊंचे रूप से उसका गान करना होता है ऊंचे ऊंचे रूप में तो वो ऊंचे रूप में वाणी से भी होता है और मन से भी होता है दोनों तरह से होता है तो ओम का हम जप करते हैं तो वाणी से भी होता है ऊंचे रूप में मन से भी हो सकता है लेकिन यहां पर गाने की बात है ऊंचे रूप में जोर से जब हमारे अंदर भाव होते हैं जब बहुत वेग होता है भावों का तो हम उस बात को बहुत तेजी से बोलने लगते हैं इसी बात को एक मन में भाव कम होता है तो हम धीरे बोलते हैं लेकिन कई बार अंदर का वेग इतना होता है कि धीरे बोला ही नहीं जाता है हम उसको तेज बोल देते हैं ऊंचा बोलते हैं वो एक स्वरूप है इसका तो ओम इतने तर हम उदगीत हम इसकी ओम इस अक्षर की ऊंचे स्वर से हम उदगीत के रूप में इसकी उपासना करें तो ओम इति ही उदगा उत्गीत को ही एक दूसरे शब्द से खोल रहे हैं ओम ये जो शब्द है इसको उदगाायती उदगाती ऊंचे स्वर से गाता है ऊपर से बोलता है ऊंचा ऊंचा करके बोलता है तब से उपव्याख्यानम उसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अंदर अब आगे की जाएगी ओम को ही उत्गीत नाम से भी कहा जाता है सांवेदी लोग प्राय ओम को उदगीत शब्द से बोलते हैं और ऋग्वेदी ओम को प्रणव शब्द से बोलते हैं योग दर्शन में जो आता है तत्वाचक प्रणव उसका उस परमात्मा का वाचक यानी बोलने वाला शब्द जो है उसको प्रणव नाम से कहा गया तत्वाचक प्रणव तो योग दर्शन जो है वह ऋग्वेदी परंपरा का है प्रणव शब्द का प्रयोग किया जाता है तो प्राय करके अपवाद है इन बहुत जगह पे आप प्रणव भी देखेंगे उद्गी भी देखें लेकिन प्राय करके ऋग्वेदी प्रणव शब्द का प्रयोग करते हैं और सामवेदी उदगीत शब्द से बोलते हैं प्रणव का भी मतलब प्रकर्ष रूप से उसकी स्तुति की जाती है न्यू यथे स्तू यते प्रकर्ष रूप से जिसकी स्तुति की जाती है वो परमात्मा उसको और जिस शब्द के द्वारा प्रकर्ष रूप से विशेष रूप से परमात्मा की स्तुति की जाती है उसको प्रणव कहते हैं ए ओम ओम शब्द ही है परमात्मा का वाचक और सामवेदी जो ऊंचे स्वर से गाते हैं वो उत्गीत शब्द उन्होंने उसके लिए प्रयोग किया अथर्ववेद में भी प्रणव शब्द का प्रयोग होता है मुंडकोपनिषद के अंदर प्रणवोधनुषरोत्मा पीछे जिन्होंने देखा है तो प्रणव क्या है है और प्रणव शब्द मतलब ओम के लिए कहा गया वो अथर्ववेदीय उपनिषद है मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की परंपरा का उपनिषद है देखो वहां भी प्रणव शब्द का प्रयोग किया तो प्राय करके सांवेदी उद्गीत शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये जो ओम है इसको उदगीत के रूप में उपासना करें वो कैसे करेंगे उसकी व्याख्या आगे बताएंगे कैसे उसको उद्गीत बनता कैसे संबंध कैसे जुड़ता है उसका तो यह जो उदगीत है ये कितना महत्वपूर्ण है उसको समझाने के लिए आगे कुछ बातें बता रहे हैं चले आगे देखिए दिखते हैं ऐशाम भूतानां नाम पृथ्वी रस इन भूतों का अभी भूत कौन से हैं वो यहां तो अभी इस उपनिषद में नहीं बताया गया लेकिन प्रसंग से पहले जो भी उन्होंने बताया है, पांच भूत माने जाते हैं अपने यहां पर आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तो इन भूतों का या तो पृथ्वी से भिन्न हम ले लेंगे बाकी चारों का इसका रस रस कहते हैं सार जैसे हम फलों का रस निकालते हैं गन्ने का रस निकालते हैं इत्यादि जो रस होता है सार सार भाग एक वो भी अर्थ होता है एक रस होता है आधार आधार को भी हम रस बोलते हैं आश्रय जो महत्वपूर्ण होता है अब यहां रस का मतलब वैसा रस नहीं लेना है कि जैसे फलों का रस निचोड़ के निकालते हैं इस तरह का रस नहीं लेकिन फलों में से जो निकाला जाता है वो उसका महत्वपूर्ण भाग होता है गन्ने में से रस निकाला तो जो बचा वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना हमने निकाला है वो उसका महत्वपूर्ण होता है तो रस शब्द जिसको हमें महत्व देना हो जो आश्रय होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है तो यहां कहा यशाम भूता पृथ्वी रस पृथ्वी इन सब भूतों का रस है अब अगर हम सीधे सीधे शब्द लेंगे तो भाई इनका रस कैसे है? इसको किसी रस निकालने वाली मशीन में डाला और उसका रस निकल करके ये आ गया ऐसा नहीं ये सार है ऐसा नहीं लेकिन अन्य भूतों के गुण इस पृथ्वी में आए हुए हैं भूतों के निर्माण की प्रक्रिया में भूतों के गुण वायु का स्पर्श गुण पृथ्वी में है अग्नि का रूप गुण पृथ्वी के अंदर है जल का स्पर्श गुण नहीं जल का रस गुण पृथ्वी के अंतर्गत है और अपना उसका गंध गुण है तो अन्यों के गुण भी इसमें आए हुए हैं और गुण विशेषता उसका चीज का रस होता है तो पृथ्वी एक ऐसी चीज हो गई जैसे कि सबका सार रूप में यहां पर आ गया हो पांचों भूतों के भी रस माने जा सकते हैं आकाश का भी तो चार या पांच पिछले तीन या चार इसमें आ गए और इसका अपना जो गंथ गुण है तो इसमें सबसे अधिक है सबसे अधिक उस तरह से गुण हमें प्रतीत होते हैं तो यह एक सार हो गया आश्रय हो गया यानी औरों की अपेक्षा इसका महत्व अधिक बताया जा रहा है सार जो चीज होती है उसका महत्व अधिक होता है जो छिलका धोथा बसता है वह महत्वपूर्ण नहीं होता है सार मतलब महत्वपूर्ण भाग श्रेष्ठ भाग अच्छा भाग आश्रय भाग तो ऐसा भूताना पृथ्वी रसा। एक बस समझने के लिए है कि इन सब में अधिक महत्वपूर्ण पृथ्वी है दूसरे ढंग से देखें तो अग्नि आदि जल आदि इसका आश्रय कौन है किसने धारण कर रखा है जल को पृथ्वी ने धारण कर रखा है अंतरिक्ष में भी रहता है जल लेकिन मोटे तौर पर पृथ्वी ने तो धारण कर रखा है इस पृथ्वी पर अग्नि भी बहुत है अंदर भी अग्नि है इस पृथ्वी के और ऊपर से भी पृथ्वी आती है उस अग्नि आती है सूर्य से उसको पृथ्वी धारण करती है सोखती है तप्त हो जाती है इत्यादि तो अग्नि को भी है वायु को भी किसने धारण कर रखा है ऐसे तो मिट्टी के कणों के बीच में भी थोड़ी वायु होती है और जो बाहर भी फैली हुई वायु है वायुमंडल है उसको वायु को रोक किसने रखा है धारण किसने कर रखा है हम कहेंगे इस पृथ्वी ने कर रखा है तो इन सब से ये पृथ्वी को एक महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि ऐशाम भूता पृथ्वी रसा एक अब पृथ्वी का इन सब भूतों का रस तो पृथ्वी हो गई पृथ्वी का रस क्या है विशेषता उससे भी और विशेष क्या है तो कहा पृथ्व्या आपो रस हो पृथ्वी का भी रस क्या है तो बोले जल पृथ्वी का रस है। अब वैसे भूतों के मुख्यतः पृथ्वी को बताया था लेकिन पृथ्वी में भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है जल है अगर पृथ्वी को यूं निचोड़े तो क्या निकलेगा उसमें से पानी तो निकलेगा रस पानी जितने रस होते हैं वो पानी के रूप में ही तो होते तो जल इस पृथ्वी पर ऐसा है जो कि पृथ्वी का जल ऐसा है जैसे पृथ्वी का रस हो यानी पृथ्वी की अपेक्षा अब जल को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है जल नहीं हो तो ये पृथ्वी क्या करेगी इस पे कुछ गतिविधि नहीं होगी कुछ कार्य नहीं होंगे इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया तो क्या पृथ्वी आपो रस हो चलो अब जल का जल का रस क्या होगा जल में से क्या रस निकालेंगे यूं कुछ भी रस नहीं निकल सकता ना जल तो रस है ही जल में से क्या रस निकलेगा लेकिन फिर भी कहा जा रहा है देखो जल का भी रस है क्या है अपाम औषध रसा। जलों का रस भी औषधियां है औषधियां वो होती हैं जो जिनमें अन्न पैदा होता है जो पकने के बाद में पेड़ समाप्त हो जाता है जैसे गेहूं चावल चना जो उड़द इत्यादि जो चीजें औषधियां कौन सी होती हैं फल पाकांत होती हैं फल के पक जाने पर जिनका अंत हो जाता है सूख जाती हैं उनको औषधियां कहते हैं जितनी हमारी फसलें हैं या और भी बहुत सारे धन धान्य होते हैं उनको औषधि के रूप में कहते हैं अथवा और जैसे जड़ी बूटियां होती हैं हम दवाई के रूप में जिनका प्रयोग करते हैं उनको भी औषधि कह हैं अब जल अधिक महत्वपूर्ण है या इस जल से उत्पन्न हुई भी औषधियां ये अधिक महत्वपूर्ण है तो औषधियां अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारे लिए और अधिक उपयोगी हो गई तो मां भूतों में पृथ्वी अधिक महत्वपूर्ण है रस का मतलब उससे अधिक महत्वपूर्ण पृथ्वी से अधिक महत्वपूर्ण जल है और जल से भी अधिक महत्वपूर्ण औषधियां हो अब औषधियों का भी रस क्या है उसमें भी क्या महत्वपूर्ण है तथा औषधि नाम पुरुषो रसा है पुरुष मतलब ये मनुष्य शरीर ये जो शरीर बने हैं ये औषधियों का भी सार क्या है ये शरीर है क्योंकि इन औषधियों को वनस्पतियों को हम खाते हैं अन्न को खाते हैं उससे ये शरीर बनता है उसके सार सार भाग से ये बनता है तो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये शरीर हो गया एक एक करके उसकी महत्ता को बता रहे हैं वास्तव में कोई रस नहीं है अब औषधियों के रस को यूं निचोड़ें और निचोड़ें तो उसमें कोई पुरुष यानी मनुष्य बन जाएगा क्या नहीं बनता तो ये शब्द उस तरह से नहीं लगेंगे सीधे सीधे वक्ता का तात्पर्य केवल इतना है कि उससे ही अधिक महत्वपूर्ण है उससे ये बनते हैं तो औषधियों का भी रस कौन है पुरुष मनुष्य मनुष्यों के समय वैसे अन्य शरीर भी ले सकते हैं लेकिन यहां पुरुष का मतलब मनुष्य शरीर को लेंगे और पुरुष का मनुष्य का रस क्या है तो उन्होंने कहा वाक रस वाणी जो है हम जो बोलते हैं ये उसका रस है सार है क्योंकि शरीर में रहते हुए हम जो शरीर में गतिविधियां होती हैं अन्न पकड़ा है, पच पचरा है कार्य कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत कुछ विचार कर रहे हैं चिंतन कर रहे हैं अब उसमें से सार क्या निकल रहा है जो वाणी से बोला जा रहा है वो उसका सार ही तो है किसी व्यक्ति का मनुष्य का खास तौर से मनुष्य तो मनन से ही मनुष्य कहलाता है और वो मनन करता है तो मनन करके उसने कैसा मनन किया वो कैसे पता लगेगा हमें उसकी वाणी से पता लगेगा वो तो मुंह से बोलने से भी होता है लेखन में भी आए तो वो भी एक कह सकते हैं लेकिन वाणी एक सबसे पहले हमारे बोलने में आता है वो क्योंकि तो अंदर जैसा होता है उस तरह से फिर बोलने में आता है वैसे विचार होते हैं मनुष्य का पुरुष का रस क्या हुआ वाणी हुई और वाणी के द्वारा हम कुछ ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं वाणी के द्वारा कुछ संदेश देते हैं अपने भावों को दूसरे को बताते हैं तो पुरुष का भी रस क्या हुआ वाणी हुई अब बोले वाणी का रस क्या है अब वाणी तो बहुत सारी बोली जाती है बहुत कुछ हम बोलते रहते हैं वाणी में अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं उचित अनुचित बोलते हैं बहुत कुछ बोलते हैं उसका भी सार क्या है मुख्य क्या है उसमें भी तो उन्होंने कहा रिच वाक वाच ऋग रस ऋक जो है वो वाणी का रस है ऋक मतलब वैसे तो ऋग्वेद की ऋचाएं जो मंत्र होते हैं उनको भी बोल रिक बोलते हैं और दूसरे शब्दों में कहेंगे तो जो उसमें स्तुति है प्रशंसा है वो उसका रस है वाणी जो हम बोल रहे हैं उसमें दूसरे की जो स्तुति की जा रही है वो उसका रस है उसका मुख्य भाग तो है बाकी फालतू चीजें हैं उसमें गौण है उतनी मुख्य नहीं है जो चीज जैसी है उसको वैसा बोलना उसकी विशेषता को बताना किसी की प्रशंसा करना तो वाणी का रस भी वाणी का सार भी वाणी में भी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो हम उसकी रिक रिक भाग है उसका जो स्तुति की जा रही है हम किसी वस्तु की स्तुति दूसरे के सामने करेंगे तो वह वाणी का सार है हमने किसी से कितना भी कुछ सुना हम ये देखते हैं इसने क्या क्या अच्छी बातें बताई कि इससे ये होगा इससे ये होगा वो जो सार भाग है स्तुति है प्रशंसा है हमारा ध्यान भी उसी पर ही रहता है और उसी को हम ग्रहण करते हैं उसी को सार रूप में ग्रहण करते हैं और उस बात को बताने के लिए जो और कुछ बोला गया है कितने वाक्य बोले गए उस पर इतना ध्यान नहीं देते जो प्रशंसा की गई उस बिंदु पर हम केंद्रित रहते हैं तो वाणी का सार भी क्या है वाणी का रस भी क्या है तो कहा रिक है स्तुति और उसका रिच का उसका भी रस क्या है तो कहा रिच साम रस स्तुति हमने की उसके साथ साथ साम जुड़ जाता है ये उसका रस कहलाता है अब साम वैसे तो हम गायन के रूप में कहते हैं जब हम स्तुति करते हैं और उसमें भी जो गायन पूर्वक होती है मधुरता से बोला जाता है संगीत से बोला जाता है वो उसका भी सार है उसका भी रस है स्तुति हम बेसुरे शब्दों में भी बोल सकते हैं अटपटे शब्दों में बोल सकते हैं गलत ढंग से कर तो स्तुति रहे हैं लेकिन संगीत से युक्त नहीं है लयबद्ध नहीं है वैसे ही बोल रहे हैं वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है स्तुति में भी जो गा करके बोला जा रहा तो है इसलिए तो कविताएं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं अधिक हमारे को प्रभावित करती हैं गायन पूर्वक होती हैं तो वाणी का रस भी वाणी का रस रिक हुआ यानी स्तुति और स्तुति का भी रस उसमें जो साम भाग है और साम शब्द दूसरे ढंग से भी होता है जो हम शांति से बातचीत करते हैं राजाओं के लिए चार नीतियां बताई गई साम दान दंड और भेद तो साम में का मतलब क्या होता है बैठ करके समझना समझाना प्रेमपूर्वक वार्तालाप करना साम भाग होता है दान मैने दे करके अपने वश में करता है दंड मतलब तो युद्ध करके या ताड़ना करके और भेद यानी फूट डाल करके ये चारों नीतियां राजा को प्रयोग करनी होती है समान रूप से ठीक उचित ढंग से अनुचित भेद भी कभी उचित होता है नहीं फूट डालो और राज करो की जो नीति थी अंग्रेजों की बोलते हैं तो और भी कई लोग करते हैं उसको हम निंदित रूप में कहते हैं लेकिन कहीं कहीं ये भी करते हैं राजाओं को करना होता है उचित रूप में अगर धर्म के लिए स्थापना करिए तो वो भी उचित है उसमें भी साम शब्द आता है तो उसमें आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक जो हम आपस में बातचीत करते हैं समझाते हैं इसको साम शब्द से कहा जाता है तो स्तुति हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं उसमें जब प्रेम वाला भाव जुड़ जाता है स्नेह वाला भाव जुड़ जाता है अपनापन जुड़ जाता है ये उस स्तुति का भी सार हो गया उसका भी उससे भी महत्वपूर्ण हो एक एक करके उसका सार बता रहे हैं और बोले जितने भी साम हैं, जितनी स्तुतियां रिचाएं हैं उनका हमने गायन किया उनमें भी सार रूप में क्या है तो कहा सामना उदगीत हो रस साम का भी उदगीत जो है ये उसका रस है बस और उदगीत किसे कहा था पहले कहा था ओम इत्ये तक्षणम उदगीत उपासीत ओम ये जो शब्द है इसको उदगीत नाम से कहो और यह ओम कैसा है अब देखो कहां से हमारे को खींच करके लाए इसका सार ये इसका सार ये इसका सार ये उन सारों को उसका वो सार होता है ये होता है वो बताना मुख्य नहीं है या मुख्य क्या विशेष बात है कि ये जो ओम शब्द है उदगित शब्द है ये सब का सार है आगे खुद भी बोलेंगे ये। तो भूतों का सार पृथ्वी पृथ्वी का सार जल आप जल का सार औषधि औषधि का सार पुरुष पुरुष का सार वाणी, वाणी का सार रिक स्तुति रिक का सार साम उसमें जो प्रेम भाव या आत्मीयता श्रद्धा जो रहती है वो गायन और उसका भी सार जो है उसको भी अगर लेंगे तो ओम के रूप में आएगा तो ओम का सार ओम एक स्तुतिवाचक है यानी रिक है और उसमें उपासना जुड़ी हुई है साम जुड़ा हुआ है अब ओम शब्द हम बोलेंगे तो कैसे होगा इसको पीछे चाह करके देखेंगे ओम को उद्गीत को इन्होंने एक ही कहा है यद्यपि उद्गीत का सार ओम कहा गया है साम का सार उद्गीत कहा गया और उद्गीत है ओम तो जितने भी साम हैं, जितने भी हम सामवेद के मंत्र करें जिनका गायन करते हैं उन सबके सार के रूप में ओम है अकेला एक ओम शब्द उधर वो बहुत सारे मंत्र हो सकते हैं इसमें अकेला शब्द है इसमें एक तो साम भाग है और साम है तो उसमें रिक भी है व स्तुति भी है साथ में ओम शब्द में स्तुति भी छुपी हुई है और ओम को कौन बोलेगा पुरुष ही तो बोलेगा वाणी से ही तो बोलेंगे हम वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा और वाणी कौन बोलेगा पुरुष मनुष्य बोलेगा और मनुष्य जीवित कैसे रहेगा औषधियों से रहेगा औषधियां कैसे आएंगी जल से आएंगी जल कैसे होगा पृथ्वी से होगा ये सारू ये सारी चीजें हमारे को लिए उपयोगी है और किसी लिए ओम के लिए उदगीत के लिए इन सबका सार इन सबका प्रयोजन दूसरे ढंग से कहें तो ओम के रूप में है तो सामना उद्गीत हो रस और ये जो रस है ये कैसा रस है अब देखिए इनका प्रयोजन ही यही था बताने का अक्लांश तो देखिए तीसरा स एश रसानाम रसतम ये जो है ये जो उद्गीत है यानी जो ओम है रसानाम रसतम जितने रस उनमें सबसे श्रेष्ठ रस है रसतम रसों में भी सबसे श्रेष्ठ रस है इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है रसतम उसी को दूसरे शब्दों में कहा परम परम है सबसे अधिक है उच्च इससे बढ़कर के कोई और रस नहीं है इससे अधिक कोई महत्वपूर्ण नहीं है इससे अधिक आश्रय नहीं, नहीं है ये ओम है और ओम तो एक शब्द है उदगीत तो एक शब्द है उदगीत से ओम का ग्रहण और ओम से वास्तव में किसका ग्रहण हो रहा है परमात्मा का ग्रहण हो रहा है जब हम ओम बोल रहे हैं परमात्मा का वचन कर रहे हैं तो ये परमात्मा को सार रूप में सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है ऐसे छंदों के उपनिषद है संवेद की उपासना की बात है ये तो स ऐसा रसानाम रसतम परम रागे का परार्थ्य हो पूर्वार्ध और परार्थ शब्द हम बोलते हैं किसी एक चीज के दो भाग होते हैं आधा भाग एक पूर्व अर्ध और एक उत्तरार्ध जैसे दिन का है 12 बजे से पहले का भाग पहले का आधा भाग और उसके आगे का तो आगे वाला ऊंचा माना जाता है उस दृष्टि से पहला आधा भाग और बाद का आधा भाग उसी तरह से परार्ध्य शब्द बिल्कुल अंतिम सीमा वाला जिस जिससे बढ़कर के कुछ होता नहीं उसके लिए परार्ध्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये जो रस है उदगीत है यह परार्ध्य है इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है बाद वाला आधा है उससे आगे कुछ है ही नहीं ये चरम है ये अंतिम है ये अधिकतम है ये अनंत है ये असीम है परार्थे से यहां ये तात्पर्य तो सऐष रसा नाम रसतम परमा परार्थियो अष्टमो उद्गी अष्टमा ये आठवां है आठवां कैसे पिछले वाक्य में जो इन्होंने कहा था उसमें देखिए आठवां भाग बनेगा भूतों का रस पृथ्वी ये एक पहला रस हुआ पृथ्वी का आप आप का औषधि औषधि का पुरुष पुरुष का वाणी और वाणी का वाक वाक का रिक रिक का साम और फिर साम का उदगीत आठवां हो गया एक ज्यादा हो गया उदगीत जो, जो है ये आठवां बनेगा उस क्रम से उसी को इन्होंने कहा परार्ध्यो अष्टमो परार्थ है जो है ये आठवां है आठवां रस है आगे जाकर के इसके बाद ये इसके बाद ये अब कोई इन आठ में से और कोई चीज भी डाल सकते हैं तो डालेगा कर सकता है वो आठ की जगह सोलह भी कर सकता है बारह भी कर सकता है चार में भी पूर्ति कर सकता है एक समझाने का तरीका है इन्होंने अपने ढंग से इस बात को बताया कहना चाहते हैं कि ओम या उद्गीत है वो सबसे सूक्ष्म है तो स ऐसे रसानाम रसतम परमा परार्थो अष्टमो यद उद्गीत ये ओम उद्गीत है यह रसों का भी रस है ठीक है और पूछना है इसमें किसी को बोलिए पहला प्रश्न यह बनता है कि पंचभूतों में जल तत्व था उसका सार पृथ्वी बना फिर पृथ्वी का सार जल कैसे बना ये थुरा? प्रश्न है दूसरा प्रश्न ये है कि आठवा रस जो कहा है तो जैसे छह रस भोजन के हैं, सुपुत्र और सप्तम रस है सातवा रस है ये आठवा और साहित्य के नौ रस क्या छह सात आठ नौ का क्रम बैठाने के लिए आठवा है ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है इसमें कि इसके मलो लो मधुर आदि छह रस होते हैं कुछ ज्यादा भी कहते हैं साहित्य के रस है संगीत के हैं ये सब भाव के रूप में होते हैं ऐसा कोई क्रम वाली बात तो यहां नहीं ऐसा मेरे को नहीं कुछ अभी प्रतीत हुआ ऐसा हो सकता है कुछ उन, उन्होंने किया लेकिन ऐसा कुछ ही व्याख्याकार ने अभी नहीं लिखा मेरी जानकारी में नहीं आया तो उस, उस क्रम को छह सात आठ के किया हो ऐसा तो नहीं लेकिन यहां बताना चाहते हैं कि ये बहुत उससे श्रेष्ठ उससे श्रेष्ठ उतना है सर तो जो आपने लिखा पूछा था पहला प्रश्न कि इन भूतों में पृथ्वी रस है अब भूतों में तो वैसे पांच भूत भी आ जाते हैं और पृथ्वी को भी कैसे ले लिया तो इन चीजों को हम इन्होंने कहा पृथ्वी का भी रस जल है जब भूतों का रस पृथ्वी को मान लिया तो अब पृथ्वी का रस जल को क्यों माना तो इसके दो तीन तरह से हम यू अलग अलग उत्तर दे सकते हैं कि ये मोटा कथन है इसको ऐसे तो लेना नहीं है जैसा मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल वैसा ही उसका रस हो और जैसे रस शब्द का हम प्रयोग करते हैं और हमें अगर जल को आगे कहा है हमें जल को नहीं लेना है तो जल को छोड़ करके बाकी भूतों को हम ले लेंगे एक तरह से दूसरा कि एक होता है सूक्ष्म भूत भूतों में भी सूक्ष्म भूत और एक होते हैं पंच भौतिक भूत मिले जुले जो होते हैं तो ये जो जल है ये हमें दिखाई दे रहा है यह स्थूल है और जो सूक्ष्म भूत हैं वो अलग हो गए तो सूक्ष्म भूतों का सार आधार निकल करके जो बना अंतिम जो चीज बनी वह पृथ्वी के रूप में आ गई इस रूप में वो सार हो गया अब अब हम उन भूतों को छोड़ के अब ये जो पृथ्वी दिखाई दे रही है अब हमने इस पृथ्वी को ले लिया केवल भूतों को छोड़ दिया अब इस पृथ्वी पर भी ये मिट्टी अधिक महत्वपूर्ण है या जल अधिक महत्वपूर्ण है क्या उत्तर देंगे अब एक दृष्टि से तो दोनों ही महत्वपूर्ण है एक के बिना कोई रह नहीं सकते लेकिन फिर भी अगर हम देखना चाहें तो पृथ्वी अधिक महत्वपूर्ण है या जल अधिक महत्वपूर्ण है तो हम जल को अधिक महत्वपूर्ण कहते हैं अब कोई इसमें वायु को भी ले सकता था ये जोड़ते तो वायु को भी जोड़ते लेकिन इनको कहां पुरुष तक पहुंचना था वाणी तक पहुंचना था रिक और साम तक पहुंचना था तो जल से औषधियों को ले लिया औषधियों से फिर पुरुष को ले लिया और फिर उसकी वाणी को ले लिया इनको अंत में तो वाणी तक पहुंचना था स्तुति और शाम तक पहुंचना था उदगीत तक पहुँचना था उसके लिए एक क्रम इसको बहुत तर्क युक्ति से वैसे ये नहीं देखा जाता ये क्या संकेतात्मक भाषा यहां प्रयोग की जाती है ये एकदम जैसे विज्ञान की भाषा होती है या दर्शनों की भाषा होती है कि बिल्कुल इसका ये ये ये ऐसे इसका अर्थ नहीं लिया जाता है। वो लगेगा ही नहीं यहां पर और उस तरह सोचेंगे तो हर जगह ही हमारे को लगेगा कि ये तो संगति नहीं लग रही है जैसे साहित्य के अंदर उपमाएं दी जाती हैं अब वो उपमाओं में कोई पूरा पूरा घटाने लगे तो नहीं घटती है एक अंश कटता है उसका वही कहना क्या चाह रहा है कहना क्या चाह रहा है बस उतना उतना भाग ले लिया जाता है तो इससे श्रेष्ठ ये इससे श्रेष्ठ ये और सामान्य रूप से हमें श्रेष्ठता दिख ही रही है पृथ्वी से अधिक जल का है तो इतना ही अर्थ लेंगे ठीक है कुछ अच्छा जी ये जो उद्गीत और प्रणव शब्द हैं थोड़ा दूर रखिए ये उद्गीत और प्रणव शब्द जो है ये ओम के प्रायवाची हैं या कैसे इनकी कुछ व्याख्या करेंगे अर्थ क्या है इनका आ, ओम इन्हें? के पर्याय तो नहीं कहेंगे इसको ओम तो एक शब्द सीधा परमात्मा का वाचक हो गया अब इस ओम शब्द को भी कहने वाला एक शब्द हो गया ये ओम शब्द परमात्मा का वाचक हुआ ये परमात्मा को कहने के लिए एक नाम रखा ओम उसका अपना अर्थ है कि रक्षक है और सारे गुण उसमें आ गए अब इस ओम को कहने के लिए भी एक शब्द का प्रयोग किया उसको एक नाम दे दिया प्रणव जिसके द्वारा प्रकर्ष रूप से स्तुति की जाती है परमात्मा की उस शब्द को प्रणव कहा वो कौन है वो ओम है क्योंकि ओम शब्द के द्वारा परमात्मा की सबसे अधिक स्तुति की जाती है उसमें सबसे अधिक गुण है सारे गुण उसमें समा जाते हैं एक ही ओम शब्द में इसलिए ओम शब्द को प्रणव नाम दे दिया गया शब्द को पहले ओम शब्द से परमात्मा को बता रहे थे अब परमात्मा को बताया ओम ने और ओम को बताने के लिए एक शब्द उन्होंने प्रयोग कर दिया प्रणव सीधे ओम भी बोल सकते थे लेकिन प्रणव को ही कहने के ओम को ही कहने के लिए प्रणव शब्द का प्रयोग किया ये एक परंपरा रही और जो इसको गाते थे ऊंचे ऊंचे स्वर में वो इसी ओम को उदगीत नाम से बोलते तो ओम का ही एक नाम उदगीत है ओम का ही एक नाम प्रणव है ऐसा है Intent? तो प्रणव और ओम को आप पर्यायवाची कह सकते हैं कि ये दोनों ओम को ही कह रहे हैं लेकिन ओम और प्रणव को पर्यायवाची नहीं बोल सकते ओम इसमें दोनों में वाच्यवाचक संबंध है मोटे तौर पे हम कह दें कि भई ओम का भी वही मतलब है उदगित का भी वही मतलब है प्रणव का भी वही मतलब है ऐसा नहीं ओम बोल के परमात्मा की स्तुति करते हैं अब ओम की जगह हम प्रणव प्रणव प्रणव ये बोलने लगेंगे तो नहीं स्तुति होगी अंतर हो गया ना दोनों में किसी को कहा कि प्रणव धनु है तो अब वहां प्रणव का मतलब प्रणव शब्द का ग्रहण नहीं करेंगे और प्रणव शब्द का जप करने लगे कोई ऐसा नहीं होगा वहां प्रणव शब्द कहा गया है तो प्रणव शब्द ओम को कह रहा है ओंकार को कह रहा है उस ओम का जप होगा ऐसे ही उदगीत शब्द जो बोलेंगे तो ओम को छोड़ के हम उदगीत उदगीत बोलने लगेंगे ऐसा नहीं है ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको जहाँ ये कहा जाएगा उद्गीत का जप करें उद्गीत को बोलें इसका मतलब ओम को ही बोला जाता है उद्गीत तो उसका नाम है ठीक है तो इस रूप में ये पर्यायवाची के, के नहीं कहा जाएगा मोटे तौर पे हम कह देंगे भाई जो ओम है वही उद्गीत है ये खुद भी बोलेंगे जो ओम है वो उद्गीत है जो उदगीत है वो ओम है और जो यहां शुरू में कहा यह ओम इतद अक्षरम उदगीत उपासित ओम को उदगीत समझो आप तो जितनी चीजें ऊंचे स्वर से गाई जाती हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण सबसे ऊंचे रूप में गाने वाला ये ओम शब्द है और भी चीजें ऊंचे गाई जा सकती हैं गाई जाती हैं लेकिन ये ओम सबसे अधिक गाया जाएगा उसको ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण मान करके चल रहा ठीक तो आगे देखिए अब ये जो यहां पर आया साम शब्द आया और उदकीत आया पीछे वाला भाग ले लेंगे हम यह जो आठ चीजें बताई थी इन्होंने पीछे दूसरे में तो उसमें अंतिम वाले जो हैं कि ऋक, साम और उत्कीत अब मूल उपासना यहीं चलेगी इन तीन के ऊपर इससे पहले की जो चीजें हैं वो तो इन्होंने समझाने के लिए कही है इसका सारिए इसका सार ये उपासना में जो चीजों जो तीन चीजें रहेंगी वो कौन सी ये रिक साम और उदगीत तो बोले आपने रिक शब्द तो बोल दिया साम तो बोल दिया और उदगीत बोल दिया ये है क्या चीज उसको समझाने के लिए बात को रख रहे हैं तो इसमें पहले पूछा इन्होंने चौथा देखें कतमा कथम रख कतमा कतमा कथमा रिक कौन कौन सी रिक है ये कौन सी रिक है कौन से रिक मतलब ये क्या चीज है रिक चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए कतमा कतमा बोल दिया इन्होंने कतमत कतमत साम कौन सा कौन सा साम साम है क्या चीज साम चूंकि नपुंसक लिंग है लिखे कतमत कतमत इन्होंने लिख दिया और कतमा कतमा उदगीत है उदगीत है ये में, Só, bachelor, पुल्लिंग में इसलिए कतमा कतमा पुल्लिंग में शब्द प्रयोग कर दिया Richard, ये विमृष्टम भवती यह बात अभी सोचने की विचारने की कि कौन सा कौन सा होगा या कौन सा होगा कौन सा कौन सा कहने में अनेकों का ग्रहण हो जाता है एक भी होता है तो भी इस तरह का प्रयोग हो जा आखिर ये रिक कौन कौन सी है आपने रिक को तो सार बताया इसका साम बताया फिर उद्गीत बताया ये हैं कौन कौन से ये क्या है ये तो शब्द आ गए केवल तो उसको खोलने के लिए उन्होंने इसका उत्तर आगे दिया पांचवें में देखिए तो कहते हैं वागे वर्क। वाक ए वक वाक ए विक जो वाणी है ये रिक है पीछे जो इन्होंने कहा था पुरुष का रस क्या है वाणी और वाणी का रस क्या है रिक कहा तो जितनी भी रिक भाग है ऋचाएं हैं स्तुतियां हैं वो वाणी रूपी तो हैं वाणी है, है वहां वाक्य है कुछ ना कुछ है बिना वाणी के नहीं हो पाता है भाषा है वहां पर कुछ वाक्य रचना है तो कहा वागे व रिक यहां रिक का मतलब वाणी है वाणी ही यहां पर रिक है और प्राण है साम साम क्या है साम इसमें विद्यमान प्राण है जैसे हमारे शरीर में प्राण होते हैं प्राण हम जिससे हमारा जीवन चलता है जीवन को बोलते हैं शरीर और शरीर में स्थित प्राण तो प्राण अधिक महत्वपूर्ण होता है तो एक तो हुई वाणी ऋचा रिक और उस ऋचा में जो प्राण है जैसे शरीर और और शरीर में जो प्राण है तो दोनों में महत्वपूर्ण तो प्राण होता है बिना प्राण के शरीर का क्या महत्व तो है ऐसे ही वाणी का प्राण क्या है यह है जो स्तुति बोली जाती है उसका प्राण क्या है साम है जो विशेष प्रकार का गायन है मधुर ढंग से बोलना है प्रेम पूर्वक बोलना है अब हम किसी की प्रशंसा करें लेकिन वाणी उग्र हो हमारी कठोर हो रूक्ष हो तो उसमें आनंद नहीं आएगा मजा नहीं आएगा वो तो प्राणी नहीं है जैसे निष्प्राण जैसा हुआ वो ऐसी स्तुति हो गई जिसमें कोई प्राणी नहीं है शब्द तो बोल रहे हैं हम लेकिन प्राण नहीं है उसमें शरीर तो है वो मरा हुआ है उसमें प्राणी नहीं है तो ऐसे ही अगर प्राण से रहित शाम से रहित वाणी होगी शाम से रहित यदि रिख होगी यानी प्राण से रहित वाक होगी वाणी जो होगी उसमें साम नहीं है वाक और साम तो वाक और रिक तो एक ही हो गए अब इसमें अगर साम नहीं है मधुरता नहीं है गायन नहीं है तो वो मरेवे के जैसा है तो प्राण है साम तो चीज हो गई आगे कहा ओम इत अक्षरम उद्गी और उद्गीत क्या है ओम इत्ये अक्षरम ये जो ओम नाम का अक्षर है यही तो उद्गीत है प्रारंभ में भी कहता था ओम इत अक्षरम उदगीतम उपासित हमारे यहां पर उपासना में ओम शब्द का बहुत अधिक महत्व है उपासना ओम शब्द से की जाती है अन्य शब्द भी प्रयोग होते हैं अन्य स्तुतियां भी हैं लेकिन ओम का सबसे बढ़कर के महत्व है। और इसको वैदिक धर्मी और उसके विभिन्न मत संप्रदाय उसमें सब जगह इस ओम शब्द का बहुत महत्व है सभी जगह कहीं ना कहीं मिलेगा जैनियों में भी ओम शब्द बोलते हैं ओम की ध्वनि करते हैं ओंकार करते हैं और अन्यों में भी एक आमीन शब्द बोलते हैं आमीन आमीन वो ओम का ही बिगड़ा हुआ रूप है और भी ऐसे बोले जाते हैं ये रूप बदल गए हैं लेकिन ये वास्तव में ये ओम ही शब्द है परंपराएं अलग अलग हो गई चली वेद से ही है शब्द बदल गए भाषा बदल गई बोलने का तरीका बदल गया लेकिन ये वो शब्द भी वहां वो बहुत शांति से अंत में विशेष रूप में प्रयोग करते हैं आमीन जैसे हम अंत में बोलते हैं ओम ओम तो ये ओम शब्द सबसे महत्वपूर्ण ओम उदगीत है यही सार रूप में है तो शाम प्राण साम इत अक्षरम उत्की आगे देखें तदवा एकत मिथुनम यद वाक् प्राणश्च ऋक्ष साम ये दोनों जोड़े हैं कौन से वाक् प्राणम च वाणी और प्राण वाणी जो भाषा हम बोल रहे हैं और उसमें जो ये प्राण तत्व है जीवन है कई बार भाषा बोली जाती है लेकिन भाषा में वाणी में प्राण नहीं होता है दम नहीं होता है भाव नहीं होता है दूसरे शब्दों में कहें तो बिना भाव के शब्द बोले जा रहे हैं तो वाणी और प्राण ये दोनों जोड़े हैं एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है भावना शब्दों से प्रकट होती है वाणी से और वाणी के साथ साथ प्राण भी होना चाहिए दोनों जोड़े दोनों आवश्यक है और आगे का रिक्च सामच जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उनको बोला जाता है शाम को उन्हीं पे ही बोला जाता है ऋचाओं का प्रयोग करके गायन किया जाता है ऋचाएं नहीं होंगी तो साम क्या करेंगे और केवल ऋचाएं होंगी साम नहीं होगा तो भी उसमें कोई आनंद नहीं आएगा और ऐसे हैं तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं इनके जोड़े हैं तो वाणी और प्राण और ऋचा और शाम ये उपासना का तत्व बताया जा रहा है कि जब हम उपासना काल में शब्द बोलते हैं यानी ओम शब्द बोलते हैं और बाकी सब भी मंत्रों पे और शब्दों पे सब जगह लागू होगा ये वो शब्द है वाणी है वाणी के साथ साथ प्राण भी होना चाहिए भाव भी होना चाहिए तपस्त तदर्थ भावना ऋचा है तो शाम भी होना चाहिए उसमें माधुर्य भी आना चाहिए गायन भी होना चाहिए आगे देखिए तो ये जो जोड़े हैं दो जोड़े बता दिए इन्होंने वाक और प्राण के और रिक और साम के वैसे इन दोनों को ही समझाया भाई वाक ही तो साम, वाक ही तो रिक है और प्राण ये साम है एक दूसरे को बताया लेकिन अलग अलग करके देखा तो रिक और साम और वाक और प्राण बात एक ही है लेकिन दो जोड़े बता दिए अलग अलग दृष्टि से आगे कहा तदे मिथुनम ओम इत अक्षरे संसृज्य ये जो मिथुन है ये जो जोड़े हैं ये कहां पर आकर के जुड़ते हैं ओम शब्द में आकर के जुड़ते हैं अब ओम में दो चीजें जुड़ रही हैं एक तरफ हम ले लें वाक और प्राण ओम वाक वाक ओप प्राण है प्राण है वहां भी वो दो, दो चीजें जुड़ी हुई हैं तो ओम शब्द में वाक और प्राण ये दोनों जुड़ेंगे इसी ओम शब्द में ये उपासना के स्वरूप में है जब ओम शब्द बोलेंगे ये तो वाणी हो गई एक ओम वाणी के रूप में क्या चीज बोली जाएगी ओम बोला जाएगा वाणी तो बहुत सारी बोली जा सकती है अनेक शब्द बोले जा सकते हैं लेकिन उसको वाणी को कहां जोड़ दिया इन्होंने ओम के साथ में जोड़ दिया ओम के रूप में वाणी रहेगी और वाणी के साथ साथ जो प्राण आएगा वो प्राण भी इसमें इसी में ओम में जुड़ा रहेगा ओम में ही वाणी भी रहेगी ओम में ही प्राण भी रहेगा भावना भी रहेगी ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो तदेत मिथुनम ये जो, जो जोड़े थे ये इतस्मिन ओम इतस्मिन अक्षर संसृत्य थे उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं तो क्या होता है तो कहा यदा वही मिथुनऊ समाग अच्छा जब ये दोनों जुड़ करके आते हैं किससे जुड़ करके ओम के साथ में जुड़ ओम जो ये उदगीत है उदगीत के साथ में ये जब दोनों रिक और साम जुड़ जाते हैं वाक और प्राण जुड़ जाते हैं तो समागच्छता आप तो वही तावन अन्योन्मम तो ये दोनों एक दूसरे की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो जाते हैं वाणी और प्राण वाक और प्राण रिक और साम ये एक दूसरे की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो जाते हैं आपस में यानी एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं अकेले अकेले रहेंगे तो पूरक नहीं होंगे अकेली रिक होगी पूरक नहीं होगी उसके साथ साम जुड़ेगा तो रिक की कामना पूरी हो जाएगी रिक के साथ में रिक का कामना मतलब ऋचा का जो प्रयोजन था वह कब पूरा होगा जब शाम साथ में जुड़ेगा तो ऋचा की परिपूर्णता उसकी कामना की पूर्ति होगी जब साम साथ में जुड़ जाएगा और साम की पूर्ति कब होगी जब उसके साथ में ऋचा जुड़ जाएगी बिना शब्दों के वैसे ही कोई धुन में गुनगुनाता रहे मधुर रूप में संगीत तो अच्छा है लेकिन शब्द नहीं है साथ में तो उतनी गंभीरता नहीं आएगी केवल धुन धुन रहेगी शब्द रहे और उसके साथ धुन जुड़ जाती है तब सोने में सुहागा होता है तो ये एक दूसरे की कामनाओं को पूरा करते हैं यानी एक दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं कामना क्या होती है हमारा प्रयोजन जो होता है जो हम चाहते हैं वो कामना है वही हमारा प्रयोजन होता है तो ऋचा की कामना क्या है अब ऋचा अपने आप में तो कोई कामना नहीं करती वो तो अक्षरों का समूह है लेकिन ऋचा का प्रयोजन क्या है ऋचा बनाई क्यों गई थी उसकी पूर्ति कब होगी जब शाम साथ में जुड़ जाएगा और गायन किस लिए किया जा रहा है कुछ भाव का अभिव्यक्ति होगी शब्द आएंगे तो संगीत तब परिपूर्ण होगा जब उसके साथ में शब्द भी जुड़ जाते हैं विशेष शब्द जुड़ जाते हैं तो ओम नहीं के नहीं। साथ में जब ये दोनों शब्द और अर्थ ये शब्द और भावना वाणी और प्राण ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो ये एक दूसरे की कामनाओं को पूरा करने वाले हो जाते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं सहायक होते हैं आप आए तो वही तावन अन्योन्य से आप यतः अन्योन से काम हम आपस में एक दूसरे की कामनाओं को समृद्ध करते हैं पूरा करते हैं प्राप्त कराते हैं इस पंक्ति का तात्पर्य स्त्री पुरुष के संदर्भ में भी लिया गया है व्याख्याकारों ने किया है लेकिन तो यह स्त्री पुरुष के संबंध में सीधे नहीं है यह प्रसंग स्त्री पुरुष का नहीं है स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे की कामना को पूर्ति करते हैं गृहस्थ में जाते हैं दोनों अपूर्ण है वो एक प्रक्रिया है ये शब्द केवल देखेंगे तो कोई वहां संगति लगा सकता है लेकिन हमारा प्रसंग किसका चल रहा है वाक और प्राण का रिक और शाम का उसी प्रसंग को यहां पर लगाना चाहिए तुलना में कोई उधर से ले सकता है उदाहरण समझाने के लिए वो एक अलग बात है लेकिन यहां प्रसंग इन्हीं दोनों का है जो दो मिथुन पीछे बताए थे उन्हीं का यहां पर प्रसंग लेना है उपासना का प्रसंग है और जिसने इस बात को जान लिया अभी तक जो इन्होंने बातें कही उसके लिए कह रहे हैं आपईता हवई कामानाम भवति, यह एतत एवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपासते, यह एतत एवं विद्वान जो इस प्रकार से जानने वाला किस प्रकार से जानने वाला जो बातें अभी बताई गई कि उद्गीत रसतम है सारतम है सबसे श्रेष्ठ है परम है और उसके साथ में ये दो चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे की पूर्ति करते हैं जिसने इस बात को समझ लिया यह एवं विद्वान ए एवं विद्वान अक्षरम उदगीत उपास्ते, और ये समझ के अब जो उत्गीत अक्षर की उपासना करता है यानी ओम शब्द की उपासना करता है ओम का जप करता है साधना करता है इस बात को समझ करके जो करता है तो क्या आपई ता हवाई कामानाम उसकी जो कामनाएं हैं उनको वो प्राप्त करने वाला पूरा करने वाला होता है औरों की भी करता है अपनी भी कर लेता है प्राप्त कर लेता है उपलब्ध हो जाती है उसको तो उपासना का एक मूल तत्व यहां पर समझाया कि ना तो केवल शब्द है उपासना और ना केवल गायन है भावनाएं भी जुड़नी है शब्द भी जुड़ना है और शब्द के साथ साथ भावना जुड़नी है और वो मिलकर के ये सारा होता है बहुत से लोग ओम शब्द का उच्चारण करते हैं वो संख्या में ही केंद्रित हो जाते हैं इतनी बार ओम का उच्चारण किया इतनी बार गायत्री का उच्चारण किया इस शब्द का वो शब्दों पे ही केंद्रित हो जाते हैं वो शब्द ही शब्द चलते रहते हैं अब वो प्राप्त काम नहीं हो सकता ये उपलब्धि उपासना की वो नहीं कर सकता क्योंकि एक रिक रेख है शब्द शब्द है अर्थ है नहीं और अर्थ के साथ भी जब ओम शब्द बोल रहे हैं अर्थ भी आ गया सर्वरक्षक इत्यादि जो हम सब जोड़ रहे हैं लेकिन साथ में साम नहीं जुड़ा हुआ है अंदर से भावना मधुरता नहीं जुड़ी हुई है तो भी प्राप्ति नहीं होगी वो रूखा रह जाएगा अधूरा रह जाएगा आधापन रहेगा तो उत्गीत, ओम और ओम की उपासना के ये एक तत्व यहां पर मूल रूप से दो बातें कहेंगे। ये दोनों अगर जुड़ जाती हैं, तो उसकी कामनाएं पूर्ण होने लग जाती है जो वो चाहता है वह उसको मिल जाता है आध्यात्म की साधना का एक आधारभूत बात कहा तो आपता हई कामान भवती एतदेवं विद्वान अक्षरम उदगीतम ओम की एक ढंग से व्याख्या हुई एक और व्याख्या भी आगे करेंगे इसमें कुछ पूछना है क्यों नहीं को जी जो ओम के अंदर जोर से बोले ओम के अंदर जो अर्थ की भावना हम करते हैं और जो एक साम बताया गया है तो अर्थ की भावना और साम इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे ऋख जो है वो स्तुति है और स्तुति में हमने शब्द बोला और उसके गुणों का भी वर्णन चल रहा है गुणों का भी वर्णन चल रहा है उतने में भी जा सकता है कोई लेकिन आपने देखा होगा कुछ जैसे शास्त्रीय संगीत बोलते हैं वो एक वाक्य ले लेंगे या एक शब्द ले लेंगे उसी को अलग अलग ढंग से बोलते हैं ऊंचाइयों में जाएंगे बहुत और बहुत ऊंचाइयों में जाएंगे बार बार बोलेंगे जो अलग अलग रागों में बोला जाता है एक छोटा सा वाक्य और उसको जब जो जिनको उसमें आनंद आता है वो समझते हैं तो बोले वो ये लोग जब बोलते हैं अच्छे अच्छे संगीतकार जो होते हैं गायन कर वो जब गाने लगते हैं और जिनको उसमें रस आ रहा होता है वो तो लगता है जैसे हृदय में घुस गया अंदर तक दिमाग में अंदर तक गहराई तक चला गया ऐसा प्रतीत होता है अगर उन्हीं शब्दों को वैसे बोला जाएगा तो वो उतनी गहराई में नहीं जाएगा जो कीर्तन चलता है बार बार बार बार हम जप करते हैं और संगीत के साथ में करते हैं विभिन्न धुनों में करते हैं तो वो बहुत अंदर तक चला जाता है गहराई तक जाता है तो उससे शीघ्रता से लाभ होता है हमारे तो शब्द है एक केवल शब्द को बोलते रहते हैं अर्थ का कुछ चिंतन नहीं किया लेकिन यहां जो रिक है स्तुति है उसमें अर्थ तो जुड़ा हुआ ही है अर्थ जुड़ा हुआ है कि शब्द बोला और उसका जो भी तात्पर्य है ओम का रक्षक का वो जुड़ा है लेकिन साथ में संगीत भी साम जो है साम शब्द यह गायन के संदर्भ में आता है ऋचाओं पर जो गायन किया जाता है उसको फिर शाम के नाम से कहा जाता है तो इसमें गायन को हमें जोड़ना है वो एक मधुरता आएगी उसमें गहराई आएगी और शास्त्रीय संगीत में आप देखिए वो पहले तो धीरे धीरे शुरू करते हैं और फिर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं और बहुत बहुत ऊपर भी जाते हैं और तेज भी जाते हैं फिर गति भी बढ़ाते हैं भिन्न भिन्न तरीके से इधर उधर इधर उधर उन्हीं शब्दों को करते रहते हैं करते रहते हैं बार बार बार बार और वो और, और गहरे गहरे गहरे गहरे अंदर तक चले जाते हैं तो इसलिए शाम का बहुत महत्व दिया गया और वेदों की जो शाखाएं हैं उसमें शाम की सबसे अधिक शाखाएं मानी जाती एक हजार शाखाएं वो शाखाएं मतलब ऐसे ग्रंथ नहीं है एक हजार इतने प्रकार के गायन हैं तरह तरह से गाते हैं तरह तरह से गाते हैं अब किसको जो भी हृदय स्पर्शी लग जाए वो उसको उस शाम को जोड़ सकता है अपने साथ में सबको सब अच्छा नहीं लगता है जिसको जो धुन अच्छी लग रही है हृदय तक छू रही है उस रूप में वो कर सकता है तो बोल के भी किया जाता है और मन में भी किया जाता है मन में शब्द भी है अर्थ भी है और उसके साथ में गायन भी चल रहा है वो एक विस्तार को प्राप्त होता है अंदर ही अंदर विस्तार को प्राप्त होता जाता है ऐसा उसको तो थोड़ा सा अलग लेंगे। तो एक तो ये इन्होंने ओम का बताया ओम मतलब उद्गीत। लेकिन ओम शब्द दूसरे अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है वो भी परमात्मा से जुड़ करके ही यहां पर ले रहे हैं वो भी उपासना का ही एक भाग है लेकिन लोक में अन्य ढंग से भी प्रयोग किया जाता है तो तद्वा ए तत् अथवा इस ओम शब्द को अनुज्ञा अक्षर के रूप में हम मानते हैं अनुज्ञा कहते हैं वैसे स्वीकृति को अनुज्ञा पत्र होता है इसको हम स्वीकारना बोलते हैं मैंने किसी ने कोई बात कही और हमने उसको स्वीकार दिया कि हाँ, ठीक है ऐसा हा तो इसको कहते हैं अनुज्ञा स्वीकार कर लेना आज्ञा अज्ञा को जो या कोई कथन किया उसको स्वीकार कर लेना वो अनुज्ञा कहलाते हैं तो ओम शब्द जो ये है ये अनुज्ञा अक्षर भी है ओम को हम अनुज्ञा के लिए भी बोलते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हां दूसरी भाषा में अंग्रेजी में बोलेंगे यस तो ऐसे ओम बोलेंगे किसने कहा कि आप आज रुकेंगे भोजन लेंगे तो ओम इतना बोलेंगे ये भी हां अर्थ में ही आता है हिंदी संस्कृत में प्रयोग होता है लेकिन जिनको इसका पता नहीं है उनको समझ में नहीं आता है कि ओम शब्द क्यों बोल दिया इन्होंने क्योंकि वो ओम मतलब तो पर परमात्मा ही अर्थ लेते हैं लेकिन ये अनुज अर्थ में संस्कृत में प्रयोग किया गया है तो जब हम उपासना में भी ओम शब्द बोल रहे हैं वहां स्तुति कर रहे हैं वो रिक और शाम एक अलग भाग हो गया उसके साथ साथ ये दूसरी बात भी है जो यहां पर बताना चाहते लोक में भी हां अर्थ में प्रयोग है वो अपनी जगह पर उसके साथ साथ ये अध्यात्म में भी उपासना में भी इसको जोड़ रहे हैं तो कहा तत्वा ए तत्जाक्षरम तद ये ओम एक अनुज्ञा का अक्षर भी है स्वीकारने के अर्थ में हां हाँ। किं किंच अनुजानाति ओम इतव तद आह जो कोई अनुजानाति, जानता है मैंने पीछे पीछे जानता है किसी ने कुछ कहा और उसके पीछे पीछे कहां ठीक है ऐसा है तो ओम इति आह वो ओम इस शब्द का प्रयोग करता है संस्कृत में ऐसा प्रयोग होता है तो एशो एव समृद्धि यद ये जो अनुज्ञा है ये समृद्धि का द्योतक है यह अनुज्ञा है स्वीकृति है ये समृद्धि बढ़े का है कि हां ठीक है मैं स्वीकार करता हूं हां मैं स्वीकार करता हूं ओम मैं स्वीकार करता हूं अब इसको परमात्मा के संदर्भ में देखिए परमात्मा ने बहुत सारे उपदेश आदेश हमारे को दिए निर्देश दिए शास्त्रों में और हम कहते हैं ओम होम ओम, ओम अब ये स्वीकारने अर्थ में ओम बोला जा रहा है कि परमात्मा ने ये कहा ये निर्देश दिया मांदय कस से धनम ओम कुर ने दूसरे का धन मत लो लाल लालच मत करो लोभ मत करो कर्म करते हुए जियो अक्षयर महादिव्य जुओं से जुआ मत खेलो पासों से मत खेलो जुआ मत खेलो ओम ये अनुज्ञा है ओम ओम ओम हां मैं स्वीकार कर रहा हूं स्वीकार कर रहा हूं मेरे स्वीकार्य है ये हां हां इस अर्थ में अब ओम शब्द का प्रयोग हो रहा है परमात्मा के संदर्भ में लौकिक दृष्टि से भी जब हम देखें कि कोई कुछ कार्य को हमारे को कहेगा का, हां ठीक है कर दूंगा ये चीज देंगे हां दे दूंगा अब कोई चीज कोई तब देगा जो समृद्ध होगा अपने पास है कार्य करेगा तो उसमें उसकी वृद्धि होगी परिचय बढ़ेगा सहयोग मिलेगा सहयोग सब तरह से आत्मीयता बढ़ेगी तो जो स्वीकार करता है परस्पर व्यवहारों में तो उससे हमारी उन्नति होती समृद्धि होती चली जाती है और हम दूसरे को अगर नकारते जाएं जिनके साथ हम रहते हैं उनकी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखें उनको और कुछ नहीं रखें परिवार में भी ऐसा ही है समाज में भी कहीं है जब हम स्वीकार नहीं करेंगे तो समृद्धि नहीं आएगी और जब हम ओम आपस में अधिक बोलेंगे वो कहेगा हां ठीक है गलत चीजों के लिए नहीं ठीक उचित चीजों के लिए कहीं ना भी बोलना होता है लेकिन सामान्यतः हम गलत बातें एक दूसरे के साथ नहीं करते ठीक तो ही करते हैं तो उन ठीक चीजों को भी जो स्वीकार कर लेता है तो उसकी समृद्धि होती जाती है वृद्धि का समृद्धि का एक उपाय है तो परमात्मा के संदर्भ में भी जो शो एव समृद्धि यत ये यह समृद्धि ही है अनुज्ञा समृद्धि का सूचक है अनुज्ञा होने पर समृद्धि आ जाती है इसलिए अनुज्ञा को समृद्धि ही कह दिया गया समर्थयिता हवाई कामान भवती ये जो है कामनाओं को बढ़ाने वाला होता है पूरा करने वाला होता है कामनाओं की समृद्धि यही है कि कामनाओं की पूर्ति हो जाए कामनाओं का बढ़ाने वाला मतलब वो भी नहीं अर्थ होता है कि कामनाएं बढ़ती जाएं बढ़ती जाएं और हम परेशान हो जाएं उस अर्थ में नहीं है यहाँ पर हम हाँ करेंगे तो कामना बढ़ेगी वो कामना बढ़ेगी तो जितनी जितनी कामना बढ़ेगी उतना उतना हम दुखी होंगे अध्यात्म में तो इसको गलत माना जाता है जितनी कामनाएं वो उतना संकट उतनी झंझट उतना बंधन उस अर्थ में यहाँ पर नहीं है अच्छे अर्थों में जब लेंगे तो वो कामनाओं को का समर्थ हीता होता है कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है जो ओम यानी ये स्वीकार करता है जो परमात्मा की आज्ञाओं को ओम करके स्वीकार लेता है वो अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो पाती हैं और नकार देंगे परमात्मा की बातों को ईश्वर के आदेश को वेद की आज्ञा को हम नकारते जाएंगे और कामना तो पूर्ति हम करना ही चाहते हैं अपनी और कामनाएं पूर्ति नहीं होंगी हमारी कामना क्या है दुख की निवृत्ति सुख की प्राप्ति दुखों की पूर्ण निवृत्ति हम चाहते हैं और यदि हम उस आज्ञा को ओम के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो हम कितना भी प्रयत्न करते रहें हमारी कामनाओं की समृति नहीं होगी यानी कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी हम चलते तो रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे नहीं जैसे कोई रुग्ण व्यक्ति चिकित्सक की बात स्वीकार कर लेता है योग्य चिकित्सक है तो उसके अनुसार चलता है तो उसकी कामना पूर्ति हो जाएगी रोग दूर हो जाएगा अब कोई वहां तो मना करता रहे चिकित्सक जो कहे वो नहीं मैं तो अपने ढंग से ही करूंगा वो करता तो रहेगा इच्छा उसकी भी है कि रोग दूर हो जाए लेकिन उसके रोग दूर नहीं होगा बहुत मुश्किल होगी इधर उधर भटकेगा रोग पुराना हो जाएगा मर भी सकता है वो लेकिन जानकार की बात को जब हम स्वीकार कर लेते हैं आप्त की बात को स्वीकार कर लेते हैं ऋषि की वेद की बात को स्वीकार कर लेते हैं तो जो हम चाहते हैं वो हमारे को हो जाता है क्योंकि वो हमारे हित के लिए ही बोल रहे हैं हमारी कामनाओं की पूर्ति कैसे हो मनुष्य जीवन सफल कैसे हो आत्मा जो चाहता है वो कैसे हो यही तो उन्होंने बता रखा है पृथ्वी पर जीने का तरीका क्या हो यही तो उन्होंने बता रखा है तो जब हम ओम करके स्वीकार कर लेते हैं तो हम समृद्ध होते जाते हैं ये समृद्धि का सूचक है जितना जितना हम स्वीकार करते जाएंगे उतने उतने हम समृद्ध होते जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी नहीं तो कामनाएं भटकते रहेंगे दूसरे ढंग से हम देखते हैं लगता है कि ये बंधन ये नियम बना दिया ये नियम बना दिया यम नियम का पालन करो ये उपदेश दिया ये तो नकारते हैं हम उसको थोड़ा बहुत स्वीकारते हैं तो नकारते नकारते स्वीकार करते हैं जबरदस्ती से कोई करना पड़ रहा है ये है ये स्वीकार नहीं हो रहा है हमारे को तो उसमें समृद्धि नहीं आएगी वो कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी हम परेशान भी होते रहेंगे थोड़ा बहुत कुछ लाभ भी मिलेगा जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते उनको कुछ भी नहीं होगा अनिच्छापूर्वक स्वीकार करते हैं कुछ लाभ होगा लेकिन स्वीकार करके ओम कह के जब हम उसको अपना के ये मेरे हित के लिए है हमारे को मेरे को बढ़ाने के लिए है ये भाव जब आ जाता है तब तो हम कहते हैं ओम हां ठीक है ये ठीक है ये बहुत समर्पण की भावना उसमें उत्पन्न हो गई है तो ओम शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में भी होता है अनुजा के अर्थ में तो समर्थिता हवाई कामाना भवती अपनी कामनाओं को बढ़ाने वाला यानी पूर्ण करने वाला हो जाता है कौन यह एक एवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपासते जो ये विद्वान इसको जानने वाला अक्षर उद्गीत की यानी ओम की उपासना करता है ओम की उपासना कैसे कर रहा है अनुज्ञा के रूप में दो तरीके बताए ओम के पीछे वाला ओम क्या था स्तुति और साथ में साम रिक और साम वाक और प्राण भावना को जोड़ के वो भी एक तरीका है और उसके साथ साथ ये भी तरीका है ये भी एक तरह का समर्पण है ये एक तरह से ईश्वर प्रणिधान है कर लेना तो जो ऐसा कर लेता है वो अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है उसको उसकी उन्नति हो जाती है वो दूसरों को आपतकाम हो जाता है जो पाना है वो पा लिया प्रणौता तो ने ओ...